जादुई कशीदा एक चीनी लोक कथा अपने तीन बेटों के साथ रहती थी। एक दिन बुनकर अपने पर काम किया जब तक की उसका चित्रों वाला कपड़ा पूरा नहीं हुआ उसके बड़े बेटे काफी अधीर हुए और उन्होंने शिकायत की माँ उनके लिए एक बोझ बन गई थी लेकिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ के दर्द को समझा वो पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए अकेले लकड़ी काटकर लाता रहा आखिरकार तीन साल बाद उस विधवा ने अपने बेटों को अपनी मेहनत का फल दिखाया उनके सामने इतनी बारीकी की कढ़ाई की, की का कसीदा था कि ऐसा लगता था कि जैसे वो जीवन से सांस ले रहा हो बुनकर का वो कसीदा उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कढ़ाई थी कम से कम परियों की तो यही राय थी क्योंकि जब दोनों बड़े बेटे उस कसीदे से मुनाफा कमाने की चर्चा कर रहे थे तब परियों ने उस कसीदे को चुराने और उसे अपने महल में लाने के लिए जादुई हवा को भेजा परियां उस कसीदे की नकल करना चाहती थी परियों के महल तक पहुंचने के लिए कौन सा बेटा के पहाड़ और बर्फ के सागर का जोखिम उठाएगा टेपेस्ट्री में कौन सा बेटा उस कसीदे के असली जादू को खोज पाएगा जादुई कशीदा एक चीनी लोग का डेमी बहुत पहले एक विधवा अपने तीन बेटों के साथ दक्षिणी चीन में रहती थी वह एक बुनकर थी उससे पहले उसकी माँ और दादी भी बुनकर थी लेकिन उसके पास एक विशेष हुनर था वो दुनिया का सबसे सुंदर कशीदा यानी टेपेस्ट्री बुन सकती थी महीने दर महीने दिन दर दिन वो लगातार अपने घर पर काम करती रही उसके कारण दोनों बड़े बेटे शिकायत करने लगे माँ अब हर समय बुनती ही रहती है लेकिन कभी कुछ बेचती नहीं है हम लोग आपकी देखभाल करने के लिए लकड़ी काटते काटते थक गए मुझे इस कशीदे यानी टेबेस्ट्री को समाप्त करना ही होगा विधवा ने उत्तर दिया लेकिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ के दिल की बात को समझा इसलिए वो अकेला ही रोज पहाड़ पर चढ़ता और पूरे परिवार के लिए पर्याप्त लकड़ी काट कर लाता था इस तरह एक साल बीत गया बेचारी औरत रोजाना बुनती रही कि वो लाल हो, गई। कि वो लाल हो गई लेकिन तब उसने आंसुओं को साफ बहती नदी और मछलियों के लिए एक निर्मल ताल के रूप में कपड़े में बुना इस तरह एक और साल बीत गया फिर उसकी लाल आंखों से खून बहने लगा उसने खून के इन आंसुओं को सूरज की सुर्ख किरणों और लाल रंग के फूलों की पंखुड़ियों के रूप में कपड़े में बुना फिर वो दिन रात बुनती ही रही फिर तीसरे वर्ष के अंत में मां ने अपने मां अपने बेटों के पास गई और उसने कहा अब मेरा काम समाप्त हो गया है और फिर उसने उन्हें अब तक का सबसे सुंदर स्वर्गीय कसीदा दिखाया उसमें फूल तेज धूप के धागो से झिलमिला रहे थे और छोटे जानवर जादु रूप से नृत्य कर रहे थे ऐसा लगता था जैसी टेपेस्ट्री जीव... टेपेस्ट्री जीवन की सांस ले रही हो अचानक जब दोनों बड़े बेटे इस बात पर बहस करने लगे कि तेपेशी कौन बेचेगा तो पश्चिम से खिड़की में से एक तेज हवा आई और झट से दूसरे दरवाजे से चपेस्वी को उड़ाकर ले गई सब लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े लेकिन वो आसमान में बहुत ऊंची उड़ गई और कुछ देर में वो पूर्वी आकाश में गायब हो गई इस हादसे के बाद बेचारी माँ बेहोश हो गई सबसे छोटा बेटा माँ को घर में ले गया और उसने माँ को एक छोटे से बिस्तर पर लेटाया उसने माँ को गर्म अदरक के सूप पिलाकर पुनर्जीवित किया इस बीच दोनों बड़े बेटे केवल अपनी फूटी किस्मत पर रोते रहे जाओ मेरे टेपेस्ट्री ढूंढ कर लाओ मां ने आंख खोलते ही अपने सबसे बड़े बेटे से की मेरे तो मेरे लिए मेरे जीवन से भी ज्यादा मायने रखती है फिर बड़ी से बड़ा बेटा पूर्व की ओर चल पड़ा उसने एक महीने से अधिक समय तक यात्रा की अंत में एक सुदूर पहाड़ी दर्रे में उसे एक शानदार ड्रैगन टावर दिखाई दिया एक भयंकर संरक्षक उस मीनार की रखवाली कर रहा था और उसके पास एक पत्थर का घोड़ा खड़ा था तुम कहाँ जा रहे हो संरक्षक ने पूछा अपनी मां टेपेस्ट्री खोजने के लिए बेटे ने जवाब दिया मैं उस सुंदर टेपेस्ट्री को खोजने जा रहा हूँ जिससे सूर्य पर्वत की परियों ने चुराया है ताकि वे उसकी नकल कर सकें बड़े बेटे ने समझाया टेपेस्ट्री वापस लाना बहुत मुश्किल काम होगा सबसे पहले तुम्हें अपने दो सामने वाले दांतों को तोड़ना होगा और उन्हें मेरे घोड़े के मुंह में डालना होगा उससे वो जीवित होगा और फिर इन जादुई सेवों को खाएगा उसके बाद अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम सूर्य पर्वत तक उसकी सवारी कर सकते हो पहले तुम्हें आग के पहाड़ से गुजरना होगा यदि तुम थोड़ी सी भी शिकायत करोगे तो तुम तुरंत ही जल राख हो जाओगे फिर तुम्हें बर्फ के सागर को पार करना होगा जहां यदि तुम थोड़ी सी भी कप कपी करोगे तो फिर एक बर्फ का खम्बा बन जाओगे यह सुनकर बड़े बेटे का चेहरा सफेद पड़ गया संरक्षक ने बड़े बेटे को बड़ी गौर से देखा और फिर कहा शायद तुम्हें गहनों का डिब्बा लेना चाहो फिर संरक्षक ने उसे एक शानदार गहनों का डिब्बा दिखाया बड़े बेटे ने वो खजाना लिया और बिना एक शब्द कहे वहां से चलता बना घर के रास्ते में बड़े बेटे ने सोचा मैं इन बेशकिमती गहनों को अपने परिवार के साथ क्यों बांटू इसलिए वो घर गया ही नहीं उसकी बजाय वो शहर गया और उसने सारे गहने खुद के लिए रखे माँ ने धैर्य पूर्वक अपने बड़े बेटे का इंतजार किया जब वो नहीं लौटा तो माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े उन्होंने अपने दूसरे बेटे से जाकर टेपेस्ट्री खोजने की विनती की जब दूसरा बेटा पहाड़ी के दर्रे पर पहुंचा तो संरक्षक ने उसे टेपेस्ट्री खोजने का तरीका बताया अपने बड़े भाई की तरह ही दूसरा बेटा भी जेवर लेकर शहर चला गया माँ ने बेसब्री से अपने दूसरे बेटे की प्रतीक्षा की जब वो टेपेस्ट्री के साथ नहीं लौटा तो वो रो रो अंधी हो गई मुझे जाने दो माँ सबसे छोटा बेटा रोया मैं तुम्हारी टेपेस्ट्री वापस लाऊंगा मैं वादा करता हूँ अंत में गरीब अंधी माँ ने सहमति में अपना सिर हिलाया अब सबसे छोटा पुत्र पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा वहां उसकी मुलाकात ड्रैगन टावर के संरक्षक से हुई संरक्षक ने सबसे छोटे बेटे को जादुई टेपेस्ट्री खोजने का तरीका बताया उसने सबसे छोटे बेटे को गौर से देखा और फिर कहा तुम्हारे दोनों भाइयों ने गहनू का एक एक डिब्बा पसंद किया क्या तुम भी ओ मैंने माँ से टेपेस्ट्री वापस लाने का वादा किया है बेटे ने कहा और इसलिए मैं उसे लेने जाऊँगा सबसे छोटे बेटे ने अपने सामने के दोनों दातों को पत्थर से तोड़कर उन्हें घोड़े के मुंह में डाल दिया पत्थर के घोड़े में जान आई और उसने जादुई सेफ खा लिए तभी घोड़े ने सिर उठाया और जोर से ही सबसे छोटे छोटे बेटे ने घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई और फिर वो पूर्व की ओर सर पर दौड़े उसने शक्तिशाली घोड़े को कसकर पकड़कर रखा वे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दरों से होकर उड़े ऊपर और नीचे खड़ी पहाड़ की चोटियों पर बिना रुके हुए आग के पहाड़ पर आए सबसे छोटे बेटे ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और पहाड़ बहादुरी से पहाड़ पर चढ़ गया उसके चारों ओर आग के लपटे उठी लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कोई भी आवाज नहीं की फिर वे बर्फ के सागर में आए वहां बर्फ के साथ ठंडी लहरें उठी और उस पर टूट पड़ी वो कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा था और दर्द से करा रहा था लेकिन उसने अपने घोड़े की अयाल को थामे रखा और डर नहीं दिखाया अचानक भयानक लहरें पीछे हट गई और वो दूसरी किनारे दूसरे किनारे पर पहुंचा उसके सामने सूर्य पर्वत था तेज धूप में हर तरफ फूल खिल रहे थे उसे पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत महल से संगीत में हंसी की घूस सुनाई दी सबसे छोटे बेटे ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और हवा में उछला और ठीक महल के द्वार पर आ गया सबसे छोटा बेटा एक बड़े हॉल को खोजने के लिए महल में दाखिल हुआ हॉल के केंद्र में उसकी माँ टेपेस्ट्री टी थी और टेपेस्ट्री के चारों ओर अपने अपने कर्घों पर बैठी थी सुंदर परी राजकुमारियां वो टेपेस्ट्री की नकल उतारने में व्यस्त थी मैं अपनी मां की टेपेस्ट्री वापस लेने के लिए आया हूँ सबसे छोटे बेटे ने घोषणा करके परियों को चौंका दिया परियाँ उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई और उससे टेपेस्ट्री वापस न नल... ले जाने की भीख मांगने लगी फिर लाल रंग की पोशाक में सबसे सुंदर परी आगे बढ़ी सबसे छोटे बेटे ने उसकी आंखों में देखा और चुपके से कामना की कि वो हमेशा के लिए सूर्य पर्वत पर रह जाए कृपया आज रात हम अपनी बुनाई समाप्त कर लेंगे और आप सुबह को अपनी टेपेस्ट्री अपनी माँ के पास ले जा सकते हैं छोटा बेटा उसके लिए राजी हो गया छोटे बेटे को धन्यवाद देने के लिए परियों ने उसे एक स्वादिष्ट दावत दी फिर जब वो सो रहा था तो उन्होंने एक चमकदार मोती लटकाया जो किसी भी दीपक से अधिक चमकीला था उसके बाद परियाँ काम करने के लिए अपने करघे पर फिर से बैठी छोटा बेटा भोर से ठीक पहले उठा तब तक सभी परियाँ चली गई थी लेकिन उसकी माँ की टेपेस्ट्री बड़े करीने से तय करके तह करके चमकते मोती के नीचे उसका इंतजार कर रही थी सुंदर परी के विचार सबसे छोटे बेटे के सिर में लगातार आ रहे थे लेकिन उसने टेपेस्टी उठाई और महल से निकल पड़ा वो अपने घोड़े पर चढ़ गया और अपने दिल के बगल में टेपेस्टी पकड़े हुए सर दौड़ा उसने बर्फ के सागर को पार किया और आग के पहाड़ पार करने के लिए संघर्ष किया पर उसने कभी कोई डर नहीं दिखाया जब वह पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा तो संरक्षक ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया संरक्षक ने सबसे छोटे बेटे को घोड़े से उतरने के लिए कहा उसने घोड़े से दांत निकालकर सबसे छोटे बेटे के मुँह में फिट कर दिए घोड़ा वापस पत्थर में बदल गया फिर संरक्षक ने कहा तुम हिरण की खाल के जूते पहन लो इनसे तुम सुरक्षित उड़कर घर जा पाओगे सबसे छोटे बेटे ने जूते पहने और उसने तुरंत खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस किया जैसे कि उसके पंख लगे हों छोटा बेटा तुरंत से से की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े छलक पड़े चमकदारी की, की रोशनी की कोमल किरणों ने माँ की आंखों को ठीक कर दिया अचानक टेपेस्ट्री में एक सुगंधित हवा बहने लगी फिर टेपेस्ट्री बड़ी और बड़ी और बड़ी चौड़ी और चौड़ी हुई और अंत में उसने मां और बेटे दोनों को घेर लिया टेपेस्ट्री में कड़े जानवरों में जान आ गई और उसके सुंदर फूल हवा में लहराने लगे छोटे मेम ने खरगोश और बछड़े कड़ाई की घास के अंदर बाहर कूदने लगे और फूलों में खेलने लगे उनके आसपास नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मां की माँ की टेपेस्टी में था सिवाय एक बात के लाल रंग के कपड़े पहने हुए सुंदर परी राजकुमारी भी वहां थी उसने उस रात महल में गुपचुप तरीके से टेपेस्ट्री में खुद को बुन लिया था और अब वो फूलों के बीच खड़ी थी और सबसे छोटे बेटे की पत्नी बनने की प्रतीक्षा कर रही थी श्याम